मेरे भी आंखों से आंसू बहने लगे सोचा इतने साध से ले आई पर राधु के हाथों में पहना न सकी नलिनी दीदी सरला दीदी राधु और मैं धीरे धीरे इस बात की चर्चा कर रही थी कि इसी समय मां पूजा गृह से राधु को पुकारकर बोली तुम लोग सभी यहां आओ हम लोगों के जाने पर वे बोली क्या हुआ तब राधु रोती हुई बोली दीदी मेरे लिए इतनी सुंदर शंख की चूड़ी लाई हैं, लेकिन वह चूड़ी मेरे हाथों में नहीं जा रही है छोटी है तुरंत माने कहा तुम लोगों की यह कैसी बात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 ये सब बातें मां ने किसी दिन पूछा नहीं मैं मां से बोली मां मैं तो कायस्थ की लड़की हूं राधु मुझे क्यों प्रणाम करेगी मां दांतों में जीप दबा कर बोली यह सब नहीं कहते क्या मैं नहीं जानती कि तुम कायस्थ हो या ब्राह्मण इतने दिन से तुम यहां हो भी क्या तुम कायस्त ही रही यह कहकर मां ने राधू से कहा जाओ अपनी दीदी को प्रणाम करो राधु ने तुरंत ठाकुर और मां को प्रणाम कर मुझे प्रणाम किया मैंने भी राधु को प्रणाम किया मां खूब हंसने लगी बोली प्रणाम लौटा दिया लेकिन मैं यह सब न समझकर अवाक रह गई एक दिन राधु, नलिनी दीदी आदि सभी ने व्याग्र होकर मुझसे पूछा मेरा घर कहां है मैं किस जाति की हूं तथा मेरे कौन कौन है यह सब बताना होगा लेकिन मैं किसी भी तरह यह सब बताने को राजी नहीं हुई उस दिन भी मां ने उन लोगों को बुलाकर कहा तुम लोग क्यों बहू को इतना सता रही हो तुम लोग मेरे पास आओ मैं सब कुछ बता दूंगी सभी लोग दौड़ी आईं, मैं भी साथ साथ आई मैं सोचने लगी कि मां ने तो यह सब बातें एक दिन भी मुझसे नहीं पूछी आज क्या कहती हैं मैं भी सुनूंगी वे सब कहने लगी शिरोद दीदी इतने दिनों से यहां है लेकिन उनका घर कहां है वह किस जाति की हैं? उनका कौन कौन है वह सब कुछ भी उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया है आज हम लोगों ने इतना कहा फिर भी नहीं बताया मां ने कहा मैं सब बता सकती हूं उसका जन्मस्थान संतरे के प्रदेश में है ससुराल दूसरे जिले में है वह चंद्रकांत की बहुत करीब की संबंधी है उसका कोई नहीं मां भी नहीं पर भाई है यह कहकर मां ने मुझसे पूछा मैंने ठीक कहा है तो बहू मां की बात के साथ साथ मेरे मुख से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा अंतर्यामिनी ने समझ लिया कि मेरे मां की बात उठते ही मैंने दुख से निश्वास लिया है मां ने तुरंत कहा आहा तुम्हारी मां की बात कहने से ही तुम्हें दुख हुआ है ना बहू तुम्हारी गर्भधारिणी यदि जीवित रहती तब भी क्या कर सकती थी केवल तुम्हारा दुख ही तो देखती मेरी जैसी मां को पाकर भी क्या तुम्हें मां का अभाव खल रहा है यह बात सुनकर मैं आनंद से रोने लगी नलिनी दीदी इत्यादि से मां ने कहा और क्या जानना चाहती हो उन लोगों ने कहा वह किस जाति की है मां ने कहा वह सब मैं नहीं कहूंगी वे सब भक्त हैं भक्तों की एक जाति मैं मां की बात सुनकर आनंद से अधीर हो गई मुख से कुछ नहीं कह सकी काली पूजा के दिन शाम को मैं श्री श्री मां का दर्शन करने गई उस दिन मां के घर पर बहुत भीड़ थी रास्ते में मैं आठ आने में पांच चंपा के फूल खरीद कर ले गई थी बड़े कष्ट से मैंने वे फूल मां के चरणों में चढ़ाए मां ने कहा आज बहुत भीड़ है यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं तुम सुधीरा के साथ मुलाकात करके गौरदासी के पास चली जाओ उसके साथ बातचीत करके घर लौट जाना यह बात सुनकर मैं अवाक रह गई मां का ऐसा आदेश तो मैंने कभी नहीं पाया था मैंने कहा भाड़ा गाड़ी से जाऊं या पैदल जाऊं मां ने कहा पैदल जाना अकेले ही जाना सब समय क्या तुम बच्ची ही बनी रहोगी जाओ फिर आना तुरंत मां का नाम लेकर बिना कुछ सोचे बिचारे मैं बाहर निकल पड़ी रास्ते में लोगों से पूछते पूछते मैं आसानी से सुधीरा दीदी के स्कूल पहुंच गई सुधीरा दीदी मुझे देखकर एकदम अवाक रह गईं। उन्होंने कहा रात में तुम कैसे चली आई क्यों आई हो मैंने कहा मैं नहीं जानती कि क्यों आई हूं मां ने यहां आने को कहा इसीलिए आई हूं यह सुनकर सुधीरा दीदी ने अपने स्कूल की लड़कियों को बुलाकर कहा तुम लोग पढ़ना लिखना बंद कर यहां आओ क्षिरोध दीदी मां के पास से यहां आई हैं आकर इनसे मिलो सारी लड़कियां आकर मुझे घेरकर खड़ी हो गईं। मां की आज्ञा से मुझे शारदेश्वरी आश्रम जाना होगा यह कहकर मैंने रवाना होना चाहा। सुधिरा दीदी बोली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 उन सज्जन से उन्होंने पूछा कहां से आए हो तुम्हारा घर कहां है यहां क्यों आए हो उन्होंने मुझे दिखाकर कहा यह सुधीरा बसु के पास गई थी और वहां से यहां आएगी यह सुनकर मैंने सोचा कि मैंने तो आपको देखा नहीं है इनके साथ आने से आपको देख सकूंगा इसीलिए आया हूं गौरी मां ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है उनके नाम बताने पर मैं उन्हें पहचान गई मैंने केवल उनका नाम सुना था गौरी मां ने कहा पहचान गई तुम्हारा घर सिलहट में है लेकिन गौरी मां तो पर्दा नशीन नहीं है जो उन्हें देखने के लिए यहां आना होगा साधु देखना हो तो बेलुड़ मठ जाओ स्त्री साधु को क्या देखोगे उन सज्जन ने कहा लगता है रविवार को आने पर आपके साथ बातें हो सकेंगी गौरी मां ने कहा नहीं नहीं यहां मेरी सब लड़कियां रहती हैं यहां मुलाकात नहीं होगी इतना कहते ही वे सज्जन प्रणाम करके चले गए तब गौरी मां मेरी ओर मुड़कर बोली मां को तुम क्या सोचती हो मां क्या केवल कैलाशेश्वरी हैं उन्हें मनुष्य मत समझना मां जगद गुरु हैं विश्व जननी हैं, उन्हें तुमने गुरु रूप में स्वीकार किया है अब चिंता क्या है उसके बाद प्रायः दो घंटे तक वे मां और ठाकुर के संबंध में बोलने लगी मैं जिस तरह दरवाजे पर खड़ी थी वैसी ही खड़ी रही गौरी मां भी खड़ी होकर बातें करती रहीं। अचानक गौरी मां मुझे पकड़कर बोली चलो मां की पूजा करने चलें। मैंने कहा बाग़ बाज़ार दोबारा जाने का मुझे आदेश नहीं है रात अधिक हो चली है बाद में मैं किस तरह जाऊंगी गौरी मां ने कहा चलो मैं मां से कहूंगी मैं गौरी मां के साथ चली दो छोटी लड़कियों को भी उन्होंने साथ ले लिया एक हाथ में फूल बेलपत्ता आदि था और दूसरे हाथ में फल मिठाई गौरी मां के हाथ में एक कमंडल था रास्ते के दोनों ओर लोग अवाक होकर उन्हें देख रहे थे मां के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने सुना मां कह रही है यह देखो गौर दासी आ गई रास्ते को गुलजार करके वहां जाकर मैंने समझा कि गौरी मां की पूजा ही आज के दिन मां की आखिरी पूजा है और सब लोग पूजा कर चुके हैं गौरी मां ने काली पूजा के समान से ही बहुत देर तक मां की पूजा की वह पूजा मानो देखने की वस्तु थी बाद में सब लोगों ने प्रसाद पाया गौरी मां ने कहा क्षिरोध को मैं दोबारा यहां लेती आई वह कह रही थी तुम्हारा आदेश नहीं है मैंने कहा मां से मैं कह दूंगी मां ने कहा ठीक किया उस दिन मैं मां के घर पर ही रही वह रात कितने आनंद से व्यतीत हुई यह मैं जीवन भर नहीं भूल सकती मेरे विधवा होने के एक वर्ष पहले एक दिन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 मैंने सोचा था अपने इस अनित्य देह की बात मां से नहीं कहूंगी इस भयंकर रोग को देखकर मां के शरीर का कोई नुकसान ना हो इसीलिए मैंने मां से अपने इस रोग को खूब छुपा कर रखा था जब रोग अधिक बढ़ जाता तो मैं मां के पास नहीं जाती थी एक दिन उस भयंकर घाव को लेकर ही मैं चली गई वहां जाकर मैंने मां को प्रणाम नहीं किया ताकि प्रणाम करके उनके पैरों की रज लेते समय मां कहीं पकड़ न ले इसी चिंता में मैं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी इसी समय देखा कि एक विधवा लड़की ने मां को प्रणाम करके हाथ में कपड़ा लपेटकर उनके पैरों की धूली ली यह देखकर मेरे मन में खूब आनंद हुआ मैंने भी मां को प्रणाम करके हाथ में कपड़ा लपेटकर उनके पैरों की धूली ली प्रणाम के साथ साथ मां अत्यंत आश्चर्य से बोली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 मैं मां के साथ दूसरे कमरे में गई मां ने कहा वह देखो कमंडल में वह सब है पूरा हाथ उसमें डुबा दो मैंने ऐसा ही किया मां ने कहा अब हाथ में रोग नहीं रहेगा फिर भी मछली मांस लहसुन प्याज आदि को जितना बन सके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 तुम लोगों के पति पुत्र और तुम लोग खुद भी नाई की नरहनी से नाखून मटकाटना इससे बहुत सी खराब बीमारी हो सकती है यह देखो बहु के हाथ में ऐसा हो गया है निश्चय ही ठाकुर की इच्छा से अब यह नहीं रहेगा उस दिन मां ने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 किस तरह हो रहा है जहां मैं रहती हूं वहां बाध्य होकर मुझे मांस मछली भी पकाना पड़ता है मैंने यह सब बातें मां को कभी नहीं बताई थी पर मां ने कहा वह सब किए बिना तो काम नहीं चलेगा करने से जब हाथ में रोग उभरेगा तो ठाकुर का चरणामृत लगाने से ठीक हो जाएगा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 तुम लोगों का शरीर ठीक नहीं रहने पर मुझे कष्ट होता है मैं मां जो हूं मेरा संकल्प था कि दैहिक या आर्थिक अथवा अन्य किसी विषय में मुंह से तो क्या मन से भी मां से कुछ नहीं मांगूंगी मुझे भय था कि क्या पता कहीं मां मुझे यही सब देकर विदा ना कर दे साधन भजन से कुछ हो रहा है कि नहीं समझ नहीं पा रही हूं कहने पर मां कहती मैं गुरु हूं हो रहा है या नहीं मैं जानती हूं तुम भला कैसे समझोगी सब होगा सब होगा भजन में बाधाएं बाहर की अधिक नहीं रहती अंदर की ही रहती हैं वे सब ठाकुर का नाम करते रहने से और ध्यान धारणा करते रहने से एक एक करके सब दूर हो जाएंगी काम किए जाओ बाधाएं रही कि गईं उधर मत देखो मां ने कहा जैसे नारियल के वृक्ष की शाखा समय होने पर अपने आप गिर जाती हैं पर समय ना होने पर